Uh, कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ पुणे विद्यापीठ से संत तुकाराम महाराज अध्यासन के विशेष प्रमुख के और प्राचार्य और प्रोफेसर भी है और साथ ही साथ बहुत ही अच्छा इनका एक हॉबी है कि सभी धर्म ग्रंथ और जो संत महात्मा हैं उनके पुस्तकों को पढ़ना आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना और लोगों को बताना और आध्यात्मिक चिंतन मनन करना उसका अभ्यास करना ये इनका खुद का निजी स्वभाव है तो आइए ऐसे महान व्यक्तित्व से हम लोग बात करेंगे रामकृष्ण जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में समचरण सरोजम सांद्रनीला बुदाब जगनन हित पानी मंडनम मंडना नाम तरुण तुलसी माला कंदरम कंजनेत्रस मिठ्ठलम चिंतयामी हमारे हिंदुस्तान का संस्कृति इतिहास अत्यंत गरिमा पूर्ण है हमारी सनातन संस्कृति के धर्म कारण राज कारण अर्थ कारण समाज कारण वांग्मय विज्ञान कला शिक्षण यह प्रदान अष्टांग भारतीय इतिहास के समृद्ध के स्वरूप एवं प्रेरणा स्रोत है इस अष्टांग को मूल सूत्रपात एवं स्रोत यहाँ की प्राचीनतम संत मंत्र ऋषि मुनियों की परम्परा में है हमारी इस पुण्य पावनी मातृभूमि में अपने प्राचीन हजारों वर्षों से परंपरा में अनेक संतों ने चरित्र एवं चरित्र निर्माण के द्वारा संस्कार किया है ऐसी दिव्य परंपरा अन्य किसी भी देश प्रदेश में निर्माण नहीं हुई वह तत्वज्ञ फिलासॉफर्स है लेकिन यह साधु संत जीवनादर्श राष्ट्रों में प्रभु के दूत प्रेषित आते हैं लेकिन हमारे भारतवर्ष में प्रत्यक्ष प्रभु ही भगवान के संतों के रूप में अवतीर्ण होते हैं इस भारत भूमि के आध्यात्मिक सामाजिक वैचारिक उत्थान के लिए बड़े प्रयास से और बड़ी आत्मीयता से राष्ट्रीय से यहाँ प्रजापति ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ज अबू माउंट अबू में जो आज विराजमान है या इस संस्था से सब भारतवर्ष में आध्यात्मिक सामाजिक और पारमार्थिक या नैतिक प्रचार प्रसार का काम अति अतिशय प्रभाव से और बहुत सिद्धांत से हो रहा है आज मानव समाज में नैतिक मूल्य सामाजिक मूल्य की बड़ी आवश्यकता है समाज में सदाचार सुचारूपना सद्वर्तन इनकी शिक्षा दीक्षा देने का काम इस विद्यालय से महाविद्यालय से सभी देश में नवे सब विश्व में बड़े प्रेम से और आत्मीयता से हो रहा है मैं इस विश्वविद्यालय की सब अभ्यासपूर्ण और कार्य देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ महाराष्ट्र के बारकरी संप्रदाय का मैं जगतगुरु गुरु द्वाराचार्य हूँ महामंडलेश्वर श्री और पुणा यूनिवर्सिटी विन, विन, ये जागतिक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है इस यूनिवर्सिटी में संत साहित्य का अभ्यास या संशोधन विश्लेषण या बड़े आ, प्रभाव से हो रहा है इस संस्था के प्रमुख और प्रोफेसर नाते से इस सब कार्य संस्था का कार्य देकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ आज विश्व में परम शांति के लिए विश्व में मानवता और डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए या मानवीय प्रतिष्ठा के लिए इस संस्था का कार्य सबसे प्रभावशाली और सबसे अग्रणी ऐसा मेरा ख्याल है मैं इस संस्था के सब कार्यकर्ता भाई और बहनों और इनके प्रमुख संस्थापक इनके प्रति मैं नम्रता पूर्वक अभिवादन करके इनका अभिनंदन करता हूँ जी डॉक्टर रामकृष्ण जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने शब्दों में आपने ब्रह्माकुमारी संस्थान के बारे में बताया आशा करता हूँ सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन काल में किस तरह से इस मार्ग पर आने का हुआ आप कैसे इस मार्ग में आए उसके बारे में बताइए मेरे पिता और मेरी माता जी ये आध्यात्मिक और वैचारिक भूमिका से पहले से प्रेरित थे और माता पिता ने मुझ पर संस्कार किया नैतिक आध्यात्मिक संस्कार किया और मेरे गुरुजी मेरे अध्यापक उन्होंने बालपन से मुझे पढ़ाया बहुत बड़ा किया और भारतीय तत्वज्ञान और संत साहित्य का साक्षेपी ही संशोधनात्मक अभ्यास करने का मुझे मौका मिला मैंने आ, पहले से आलंदी में पंडरपुर में ऋषिकेश में काशी में पढ़ाई की और भारतीय तत्वज्ञान ज्ञान साहित्य में प्रयास अभ्यास किया पुणा यूनिवर्सिटी में एम ए इस बार करके आ, इस अभ्यास को मैंने बड़े आत्मीयता से और कष्ट से और बड़े आ, सद्भाव से पढ़ाई की आज मैं जो अध्ययन किया है इनका ही मेरे प्रवचन कीर्तन व्याख्यान से प्रबोधन का कार्य यानी प्रचार प्रसार का कार्य कर रहा हूँ इसलिए कि समाज में आज संस्कार की आवश्यकता है समृद्धि और शिक्षण इनके इनसे समाज का पूरा कार्य नहीं हो सकता शिक्षण चाहिए समृद्धि चाहिए और संस्कार भी चाहिए हम आध्यात्मिक और नैतिक प्रक्रिया से समाज में नैतिक वैचारिक अधिष्ठान निर्माण करने का प्रयास और प्रयत्न कर रहा हूँ ये मेरी आकांक्षा है जी और ये मेरी इच्छा भी है कि समग्र भारतवर्ष में विश्वगुरु होने का भारत देश के संतों का भारत देश के आचार विचार संपन्न महापुरुषों का इस देश को ज, विश्व को बहुत बड़ी आवश्यकता है ये विद्वानों का देश है संतों का देश है संत यानी ऋषि मुनियों का देश है hmm. महापुरुषों का देश है भगवान प्रजापिता उन्होंने जैसे असंख्य कुमार और असंख्य भाई और असंख्य कुमारी इनको प्रशिक्षित किया संस्कारित किया और समग्र भा राष्ट्र राष्ट्र और विश्व में प्रचार प्रसार के हेतु इनको जिम्मेदारी सौंप दी ये तो बहुत गौरव और गरिमापूर्ण और उल्लेखनीय बाब है जी डॉक्टर रामकृष्ण महाराज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी अच्छा फील कर रहे होंगे आपकी बातों से और जिस तरह से आपने जद्दोजहद मेहनत करके अध्ययन पाटन वगैरह करके आप अपने आप को तैयार किया है और लोगों तक भारत का जो आध्यात्मिक बातें हैं असंत महात्माओं की ज्ञान की बातें हैं वो उन्हें आप सुनाना चाहते हैं और साथ ही साथ आपने बताया कि इसके माध्यम से हमारे भारत देश का एक विश्व में अलग पहचान बनेगा विश्वगुरु का वो भी आपने अपने शब्दों में बताया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई हैं और एक और प्रश्न आपका आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा होता है और जिसने भी अध्ययन किया है, उसको का, का, का, काफी अच्छा होता है तो मैं चाहूंगा आपका जो चरम या परम अनुभव जो है वो अपने शब्दों में थोड़ा सा बताइए जो आध्यात्मिक अनुभव है संत समाज में साधु परंपरा में शाब्दे पर परिच निष्णातम शब्द निष्णात और पर परनिष्णात और विश्व कल्याण के लिए करुणा ये तीनों गुण समुच्चय रूप से होना चाहिए जो आपने पढ़ाई किए जो पढ़ा है शब्द ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन शब्द ज्ञान के शब्द ज्ञान के अनुभव शब्द ज्ञान की प्रतीति और शब्द ज्ञान का जो साक्षात्कार होना चाहिए hmm. वही करने का मैंने अभी तक प्रयत्न किया है मैंने ध्यान योग से अष्टांग योग से ज्ञान ज्ञानयोग से कर्म कर्मयुग से ये सब परिपूर्ति करने का प्रयास किया है यानी तद विज्ञानार्थम सगुरमेवा विगत से समित पानी क्षोत्रियम कोई भी महात्मा कोई प्रचारक प्रसारक शब्द निष्ठा चाहिए पर परनिष्ठा चाहिए और विश्व के प्रति उनका आत्मीयता भी होना चाहिए यही संतों का या महापुरुषों का असल में लक्षण है और इनका इनके प्रति मेरी पचास वर्ष से मार्ग शुरू है okay. ऐसा मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर रामकृष्ण महाराज जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि संत महात्माओं का जो अनुभव है निःशब्द जिसको कहते हैं परम आनंद जिसको कह सकते हैं परमात्मा के साथ का अनुभव कुछ समय के लिए हम लोग करते हैं और उसको बार बार करने की चेष्टा हम करते रहते हैं और जितना हम करेंगे एक बार एक उसका अनुभव हो जाता है तो जीवन में एक संतोष आ जाता है जहां फिर हम लोग दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं बहुत ही अच्छी भावना आपने व्यक्त किया और जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर एक संदेश के तौर पर क्या बताएँगे आप मैं आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था में दर्शन के लिए यहाँ का कार्य यहाँ का परंपरा के लिए यहाँ आया हूँ और ज्येष्ठ दीदी का दर्शन करने के लिए भी आया हूँ अच्छा अच्छा तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरा सौभाग्य है कि महासंग दुर्लभों गम्यो मोग महापुरुषों का दर्शन और ये पवित्र भूमि का दर्शन ये तो बड़े पूर्व पुण्य की बात है जी और मेरा कुछ पुण्य है <laughs> मेरा कोई आध्यात्मिक कोई मार्गक्रमण है इसका फल मुझे आज इस संस्था में आकर मिल रहा है। मुझे मिला है इसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है मैं इस समय सब विश्व के या राष्ट्र के तमाम जनता के लिए मेरा आ, एक आदरपूर्वक संधि देना चाहता हूँ कि आप समृद्धि शिक्षण और संस्कार इनके प्रति अपनी वाटचाल होनी चाहिए आप स्वयं को अपने कुटुंब को इस देश को इस देश के महापुरुषों को इस देश की भूमि को और इस देश की सब परंपरा को प्रामाणिक रहे और इसका विश्वास आत्मीयता और प्रेम रखे इसलिए इस इस कारण से आपका आपका परिवार का सर्वथैव कल्याण होगा मैं इस समय सब प्रजा को सब विश्व को मेरे वतन मेरे तरफ से मैं प्रफुल्लित होकर आनंद होकर एक शुभकामना ईश्वर के प्रति कर रहा सर्वे वही सुखिना संतु सर्वे संतु निरामयः सर्वे भद्रा पश्यु माँ कशि दुखमापू डॉक्टर नाम कृष्ण महाराज जी बात ही प्यारा सा संदेश आपने दिया सबके लिए शांति प्रेम आनंद का शुभकामना आपने किया मंत्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आपसे बात करते हैं एक अलौकिक अद्भुत आनंद का, का अनुभव हो रहा है मुझे भी और मैं आशा करता हूं हमारे सभी लिसनर्स को भी इस बात का बहुत ही अच्छा आनंद फील कर रहे होंगे आपके शब्दों के माध्यम से क्योंकि जब व्यक्ति अनुभव करता है अनुभव के शब्द जब बोलता है तो उसमें एक प्रेम एक स्नेह एक सद्भावना बनी है तो वो शब्द आप तक पहुँचे हैं और रेडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे और मैं कि इसी तरह संत की वाणी दीजिए इजाजत और जाते जाते फिर से एक बार डॉक्टर साहब को मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका आप सुन रहे हैं रेडियो सुनते रहो मुस्कुराते रहो